कठोपनिषाकरष्य द्वितीयावली प्रकारांतर से ब्रह्माुसधान पुनरपी प्रकारातरेण ब्रह्मतत्वनर्थो यमारंभो दुर्व्यग्ञीयवाद ब्रह्मण ब्रह्म अत्यंत दुर्व्यग्ञीय है अतः ब्रह्मतत्व का प्रकारांतर से फिर भी निश्चय करने के लिए यह आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है पूर्मेकादशद्वार अजस्या वक्र चेतस अनुष्ठाया न शोचति विमु विमुक्त विमुच्यते तयीतथ उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा का पूर्व ग्यारह दरवाजों वाला है उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता और वह इस शरीर के रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है निश्चय यही वह ब्रह्म है पुरमिव पुरोपकरण संपत्ति दर्शना शरीर पुरचपक स्वात्मना सहत स्वतंत्रस्वाम्यथष्ट तथेदनेकोपक संहत शरीर स्वात्मना संहतराजस्थनीयस्वाम्यथ भवितुम रहते यह शरीर रूप पुर, पुर के समान होने से पुर कहलाता है द्वारपाल और अधिष्ठाता हाकिम आदि अनेकों पुर संबंधी सामग्री दिखाई देने के कारण शरीर पुर है और जिस प्रकार संपूर्ण सामग्री के सहित प्रत्येक पुर अपने से असंगत बिना मिले हुए स्वतंत्र स्वामी के उपभोग के लिए देखा जाता है उसी प्रकार पुर से सदृशता होने के कारण यह अनेक सामग्री संपन्न शरीर भी अपने से पृथक राजस्थानी अपने स्वामी आत्मा के लिए होता है तच्चेद शरीराख्यम पुरेकादश द्वारा द्वार्य सप्तषण नाभ्या सहारवांची कस्याजस्य जन्मादि विक्रिया नहीतसात्मनों राजस्थान सेधक्षण से अवक्रचेतो अवक्रम अकुटलम आदि आदित्य एवा प्रत्यक आदि प्रकाशवंडितेतो विज्ञानमस्ेतवक्रचेता वक्रचेतो राजस्थनीय से ब्रमण यह शरीर नामकपुर ग्यारह दरवाजों वाला है दो आँख दो कान दो नासांध्र नासारंध और एक मुख इस प्रकार सात मस्तक संबंधी नाभि के सहित शस्न और गुदा मिलाकर तीन निम्न देशीय तथा ब्रह्मरंध्र रूप एक सिर में रहने वाला इस प्रकार इन सभी द्वारों से युक्त होने के कारण यह पुर एकादश द्वार वाला है वह वा पुर किसका है इस पर कहते हैं आज का अर्थात पुर के धर्मों से विलक्षण विकार रहित राजस्थानी आत्मा का इसके सिवा जो अवक्र चित है जिसका चित्त विज्ञान अवक्र अकुटिल अर्थात सूर्य के समान नित्य स्थित और एक रूप है उस अवक्र चेता राजस्थानीय ब्रह्म का यह पुर है यसेदम पुरम तम परमेश्वरम पुरस्वामीनमुष्ठा ध्यावाध्यानम भी सम्य, सम्यक संसमं ध्यात्वा न तस् साम्य विज्ञानपूर्वक तम सर्व विसम सर्वूतस्थ ध्याना अभ्यप्राते भवति विमुक्तस्य विमुक्त पुनः शरीर न घृणात्यर्थ जिसका यह पुर है उस पूर्वा पुर स्वामी परमेश्वर का अनुष्ठान ध्यान करके क्योंकि सम्यक विज्ञान पूर्वक ध्यान ही उसका अनुष्ठान है अतः संपूर्ण ऐसाओं से मुक्त होकर उस संपूर्ण भूतों में स्थित ब्रह्म का ध्यान कर पुरुष शोक नहीं करता ब्रह्म के विज्ञान से अभय प्राप्ति होती है अतः शोक का अवसर न रहने के कारण भय दर्शन भी कहाँ हो सकता है अतः वह इस्लोक में ही अविद्या अविद्याकृत काम और कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है इस प्रकार वह मुक्त जीवन मुक्त हुआ ही मुक्त विदेह मुक्त होता है अर्थात पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता स तो नैक शरीर पूर्ववर्तेवात्मा किमतर ही सर्वपुरवर्ती कथम परंतु वह आत्मा तो केवल एक ही शरीर रूप पूर्व में रहने वाला नहीं है बल्कि सभी पुरों में रहता है किस प्रकार रहता है सो कहते हैं हंस सुज वसुरंत धोता वेद सतथिर वेद सत अतिथिर द्रोण सतरस धृत शब्द योम सब्धजा गोजार ऋतजा अझिजा ऋतमत वह गमन करने वाला है आकाश में चलने वाला सूर्य है वसु है अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है वेदी पृथ्वी में स्थित होता अग्नि है कलश में स्थित सोम है इस प्रकार वह मनुष्यों में गमन करने वाला देवताओं में जाने वाला सत्य या यज्ञ में गमन करने वाला आकाश में जाने वाला जल पृथ्वी यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला तथा सत्य स्वरूप और महान है हंसो हंति गि शुचिषुचौ दिव्या दिखतात्मना सीदति वसुर्वासयती सर्वानीति वायव्यात्मनाक्षे सीदतीक्षसत होताोता श्रुते वेद्या सीदती वेदी सत इं परोन्तः पर इत्यादि मंत्रवर्णा अतिथि सोम संद्रोड़े कलशे सीदति दूरोणसत ब्राह्मणोतिथिपेण वा दूरणेश गृहेशती सु वह गमन करता है इसलिए हंस है शुचि आकाश में सूर्य रूप से चलता है इसलिए शुचि सत है सबको व्याप्त करता है इसलिए वसु है वायु रूप से आकाश में चलता है इसलिए अंतरिक्ष सत है अग्नि ही होता है इस श्रुति के अनुसार होता अग्नि को कहते हैं वेदी पृथ्वी में गमन करता है अतः वेदी सत है जैसा कि यह वेदी पृथ्वी यज्ञ भूमि का उत्कृष्ट मध्य भाग है इत्यादि मंत्र वर्ण से प्रमाणित होता है यह अतिथि सोम होकर द्रोण कलश में स्थित होता है इसलिए द्रोण सत है अथवा ब्राह्मण अतिथि रूप से द्रोण घरों में रहता है इसलिए वही अतिथिद्रोणसत् है नृषदृषु मनुष्यु सीदती वरसद्वरेशु सीदती ऋतसदृश सत्यम यो वह तस्म सीदती व्योमसद व्योंना काशे सीदती व्योम सत्जा अब शखशुक्ति मकरादिपेण जैत गोजा गवि पृथिव्या रूपेण जायत इति ऋतजा यज्ञांगूपेण जायत इति, अद्विजा पर्वतेभ्यो रूपेण जायत इति वह मनुष्यों में जाता है इसलिए निषत है वर देवताओं में जाता है इसलिए वरसत है ऋत सत्य अथवा यज्ञ को कहते हैं उसमें गमन करता है इसलिए ऋत है व्योम आकाश में चलता है इसलिए व्योम शत है अप जल में शंख सीपी और मकर आदि रूपों से उत्पन्न होता है इसलिए अपजा है गो पृथ्वी में ब्रिही यवादि रूप से उत्पन्न होता है इसलिए गोजा है ऋत यज्ञांग रूप से उत्पन्न होता है इसलिए रितजा है नदी आदि रूप से अद्रि पर्वतों से उत्पन्न होता है इसलिए अद्रिजा है सर्वा संहृत अवतथत स्वभाव बृहन्महाद्यादी विरोधः ब्राह्मणव्याख्याव्याप्येक एवात्मा जगतो नात्म भेद य मंत्रार्थ इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी वरित ऋत स्वभाव सत्य स्वरूप ही है तथा सबका कारण होने से बृहत महान है असौ व आदित्यो हंस इत्यादि ब्राह्मण मंत्र के अनुसार यदि इस मंत्र से आदित्य का ही वर्णन किया गया हो तो भी आदित्य इस चराचर के आत्म स्वरूप है ऐसा अंगीकृत होने के कारण इसका उस ब्रह्मण ग्रंथ की व्याख्या से भी अविरोध ही है अतः इस मंत्र का तात्पर्य यही है कि जगत का एक ही सर्वव्यापक आत्मा है आत्माओं में भेद नहीं है आत्मना आत्मन स्वरूपाधिगमे लिंग उच्चते अब आत्मा का स्वरूप ज्ञान कराने में लिंग बतलाते हैं ऊर्ध्व प्राणम उन्नत्यपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामन मासीनम विश्व देवा उपास जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है हृदय के मध्य में रहने वाले उस वामन भजनीय की सब देव उपासना करते हैं ऊर्धम हृदय प्राणम प्राणवृत्ति वायुमूल्य दूर्धम गमयती तथा पानम प्रत्यगध्यति क्षिपति यक्यशेष तं मध्ये हृदय पुंडलीकाश आसीन बुद्धावभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशन वामन संभजनीय सर्वे विश्वे विश्व देवाचुरादय प्राणारूप्ञानम बलिमुप्त तो विश इव उपासते राजान उपास तथे ना परतव्यापारा बनती यदर्थ युक्ता वायुक्यापारा शोन्य इति वाक्यर्थ जो हृदय देश से प्राण रूप वायु को ऊर्ध्व ऊपर की ओर ले जाता है तथा अपान को प्रत्यक नीचे की ओर ढकेलता है इस वाक्य में यह जो यह पद शेष रह जा गया है हृदय कमलाकाश के भीतर रहने वाले उस वामन अर्थात भजनीय के जिसका विज्ञान रूप प्रकाश बुद्ध में अभिव्यक्त होता है चक्षु आदि सभी देव इंद्रियां और प्राण रूप प्रसादी विज्ञान रूप कर देते हुए इस प्रकार उपासना करते हैं जैसे वैसे लोग राजा की अर्थात वे चक्षु आदि उसके ही लिए अपना व्यापार बंद नहीं करते अतः जिसके लिए और जिसकी प्रेरणा से प्राण और इंद्रियों के समस्त व्यापार होते हैं वह उनसे अन्य है ऐसा सिद्ध हुआ यही इस वाक्य का अर्थ है देहस्थ आत्मा ही जीवन है किंच तथा असंसमान शरीर देहात्मुमान परिशिष्यते तयी तत् इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है अर्थात कुछ भी नहीं रहता यही वह ब्रह्म है अशीरस्थ शरीरस्थ सत्मनो विसंस मानस्या मानस्य भ्रंस मानस्य देहिनो देहवतः विसंसन शब्दार्थम विमुच्य मानस्येति किमत्र परिशिष्यते प्राणादी कलापे न किंचन देहे पुरस्वामी विद्रवण इव पुर्वासी मनोपगमे क्षणमाकलाप रूपं हतबल विध्वस्त विनष्टोन सिद्ध इस शरीरस्थ देही देहमान आत्मा के विसंसमान अवंस सम, समान अर्थात भ्रष्ट हो जाने पर इस प्राणादि समुदाय में से भला क्या रह जाता है अर्थात कुछ भी नहीं रहता देहादिमुच मालस्य ऐसा कहकर विसंसन शब्द का अर्थ बतलाया गया है नगर के स्वामी के चले जाने पर जैसे पुरवासियों की दुर्दशा होती है उसी प्रकार इस शरीर में जिस आत्मा के चले जाने पर एक क्षण में ही यह भूत और इंद्रियों का समुदाय रूप सब का सब बलहीन विध्वस्त अर्थात नष्ट हो जाता है वह इससे भिन्न ही सिद्ध होता है श्यामतम प्राणापाणाद्यपगमाद एवेदम विध्वस्त भवती नतु तो तद व्यतिरिक्त आत्मपगमा प्राणादि भिरेव ही मरतो जीवती इति नहीं यदि कोई ऐसा माने कि यह शरीर प्राण और अपान आदि के चले जाने से ही नष्ट हो जाता है उनसे भिन्न किसी आत्मा के जाने से नहीं क्योंकि प्राण आदि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि न प्राणे न पाने न मृत्यो जीवती कश्चन इतरे तु जीवन्ति जीवंती ये उपाश्रित कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान से ही बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहते हैं न ना प्राणेन नापान ना चक्षुराधिना वा मर्तो मनुष्यो देहमान कशन जीवति न कोपी जीवती नेशा पदार्था संगत कार्यवाद जीवन हेतु उपपद्य स्वाथेना संघरतेन पेण कयुक्त संहता न दृष्टि गुदाहि गु लोके तथा प्राणादीनाम अपि संघतत्वाद् प्राणादीना संहतवादीर् कोई भी मर्त मनुष्य अर्थात देहधारी न तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान अथवा चक्षु आदि इंद्रियों से ही क्योंकि परस्पर मिलकर प्रवृत्त होने वाले तथा किसी दूसरे के शेषभूत ये इंद्रिय आदि जीवन के हेतु नहीं हो सकते लोक में किसी स्वतंत्र और बिना मिले हुए अन्य चेतन पदार्थ की प्रेरणा के बिना गृह आदि संघत पदार्थों की स्थिति नहीं देखी गई उसी तरह संघात रूप होने से प्राणादि की स्थिति भी स्वतंत्र नहीं हो सकती अत इतरेण सहत प्राणाद विलक्षण तु सर्वे संतो सहता सो जीवन प्राण संगत विलक्षण आत्मे सती परेत प्राणपानन चुरादि सहता उपाशित यहाँ संगत सेना स्व्यापार कुरन् वर्तते संघत संस तथोन सिद्ध इत्यभिप्रायः अतः ये सब परस्पर मिलकर प्राणादि संघत पदार्थों से भिन्न किसी अन्य के द्वारा ही जीवित रहते प्राण धारण करते हैं जिस संघत पदार्थ भिन्न सस्वरूप परमात्मा के रहते हुए ही वह यह प्राण अपान चक्षु आदि से संघत होकर आश्रित है पर यह है कि जिस असंगत आत्मा के लिए प्राण अपान आदि संघत होकर अपने व्यापारों को करते हुए बरतते हैं वह आत्मा उनसे भिन्न सिद्ध होता है